गुनातीत सचरा स्वामी राम उमा सब अंतर जामे कामिन कहती दता देखाये धीरन के मन बिति दुहाये क्रोध मनोज लोभ मद माया छूट ही सकल राम के गो ना पर होटन श्री जी कहते हैं हे पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत तीनों गुणों से परे चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर की जानने वाले हैं उपर्युक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई है और धीर विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दू दृढ़ किया है क्रोध काम लोभ मद और माया ये सभी श्री राम जी की दया से छूट जाते हैं वह नट नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरि भजन जगत सब सपना पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा पंपा नाम सुभग गंभीरा संत जस निर्मल बारे बाँधे घाट मनोहर चारे जहाँ तह पियाे मृग निरा जनुदार गृह जाचक भी हे उमा मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ हरि का भजन ही सत्य है यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है फिर प्रभु श्री रामदेव पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं भांति भांति के पशु जहां-तहां जल पी रहे हैं मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो पुरैन सघन वोट जल बेगिन पाए अमर माया देखिये जैसे निर ब्रह्म सुखी मीन सब एकरस जलमाहि के दिन सुख संत जा घनी पुरेनों कमल के पत्तों के आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियाँ सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुख पूर्वज बीतते हैं बिकसे सर सिद्ध नान रंगा मधुर मुखर गुंजत बहु बोलत जल को कुट कल हंसाऊ प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा चक्रवा बक खग समुदाय देखत बनय बरन नहीं जाए सुंदर खग गन गिरा सुहाए जात पति के जनु लेत बुलाए उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है उनका वर्णन नहीं किया जा सकता सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाई लेती होल समीप मुनि नहाये चंपक बकुलटल पन सपरास राम नव पल्लव कुसुमित तरुणान चंचरी कपटली कर गाना शीतल मंद सुगंध सुभा मनोहर कुह कुह को किल धुन करही सुनिर ध्यान मुन रही उस झील पंपा सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं चंपा मौल श्री कदम्ब तमाल पाटल कटहल ढाक और आम आदि बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं स्वभाव से ही शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है कोयले कुहु कुहू का शब्द कर रहे हैं उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है नम रहे में नवहिसु फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगे हैं जैसे परोपकार परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं